मैरी एनी, फॉसिल हंटर सैलियम वॉकर, चित्र फिलिश लाइम रेजिस इंग्लैंड अठारह सौ नौ दस वर्षीय मैरी एनी चट्टान की तरह तह तक चलकर गई वहां उसने चट्टान को पलटा और फिर अपना सिर हिलाया उसके पिता और भाई जोसफ ने पानी के पास की चट्टानों का निरीक्षण किया मैरी ने अपना हथौड़ा हाँ उठाया उसने एक अन्य चट्टान पर हथौड़ा हाँ मारा चट्टान का एक टुकड़ा टूट गया मैरी ने उसे उठाया और वो मुस्कुराई उसे एक गजब की जिज्ञासु चीज मिली थी मैरी के जिज्ञासु चीज सच में एक जीवाश्म थी जब जानवर मरते हैं तो उनके शरीर धीरे धीरे करके टुकड़ों में बढ़ जाते हैं बाद में वे पृथ्वी का हिस्सा बन जाते हैं वे अपनी हड्डियां और खोल को जमीन पर छोड़ जाते हैं उन्हें मिट्टी और रेत ढक सकती है हजारों वर्षों में वे पत्थर में बदल सकते हैं जब उन्हें जीवाशम यानी फौशिल तब उन्हें जीवाशिल कहा जाता है पौधे भी जीवास बन सकते हैं पैरों के निशान भी पत्थर बन सकते हैं मैरी जोसफ और उनके पिता जीवाश्म खोजी थे उन्हें जो जीवास में मिले वे उन जानवरों के थे जो लगभग बीस करोड़ वर्ष पहले रहते थे कई अमोनाइट थे अमोनाइट एक प्रकार की संख थी वे समुद्र में तैरते थे उनके खोल कुंडली जैसे होते थे 1800 के दशक में एक लड़की के लिए मैरी यानिंग का जीवन काफी असामान्य था ज्यादातर तो लोग मानते थे कि लड़कियों को फसिल्स के बारे में नहीं सीखना चाहिए उन्हें लगता था कि लड़कियों को विज्ञान नहीं सीखना चाहिए लेकिन मैरी के पिता रिचर्ड उन विचारों से सहमत नहीं थे वे अपने साथ मैरी और जोसफ को जीवास खोजने ले जाते थे एनिक परिवार दिन में कई घंटे बाहर बिताता था वे समुद्र तट पर चलते थे वे पानी में उतरते थे और चट्टानों पर चढ़ते थे हवा बारिश लहरें अक्सर चट्टानों को गिरा देती थी उन चट्टानों में से कुछ जीवास उन चट्टानों में से कुछ जीवाश्म में जीवाश्म भी होते थे रिचर्ड ने मेरी और जोसेफ को चट्टानों को ध्यान से देखना सिखाया उन्होंने अपने बच्चों को जीवास खोजना और उन्हें इकट्ठा करना सिखाया एनिंग परिवार को जीवासम खोजना पसंद था लेकिन वो जीवासम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं खोजते थे रिचर्ड एनिंग उन जीवाश्मों को अपनी फर्नीचर की दुकान में एक मेज पर सजाते थे लाइम रिजिस का दौरा करने वाले पर्यटक उन्हें खरीदते थे उन पैसों से एनी परिवार अपना घर खर्च चलाता था जब मैरी ग्यारह साल की थी तब उनके पिता को काफी चोट लगी वो नजदीक के शहर के रास्ते में एक चट्टान से गिरे रिचर्ड पहले से ही बीमार थे गिरने के बाद वो बहुत कमजोर हो, हो गए अक्टूबर में उनकी मृत्यु हो गई फिर रिचर्ड की फर्नीचर की दुकान बंद हो गई और एनिंग परिवार बहुत गरीब इससे भी पत्थर उन पर बहुत कर्ज चढ़ गया अब उनके लिए जीवाश्मों को खोजना और बेचना एकदम जरूरी हो गया फिर मैरी की मां ने जीवाश्म व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली मैरी और जोसेफ ने उसने अपनी मां की मदद की बच्चों ने ठंड और बारिश में भी समुद्र तटों की तलाशी की वे जानते थे कि सर्दियों के तूफान चट्टानों को गिराते थे उस समय जीवासम खोजना आसान होता था तब मैरी और जोसफ को बहुत सावधान रहना पड़ता था अगर पत्थर उन पर गिरते तो उन्हें बहुत चोट लग सकती थी यहाँ तक की उनकी मौत भी हो सकती थी अठारह ग्यारह में जोसेफ को एक खोपड़ी मिली उसकी लंबी थूथनी और कई दांत थे वो देखने में एक मगरमच्छ जैसा लगता था जोसेफ ने मैरी को वो स्थान बताया जहाँ उसे वो खोपड़ी मिली थी एक साल बाद मैरी को उस जीव का बाकी जीवाश्म मिला वो बहुत बड़ा था मैरी उस जीवाश्म को चट्टान से बाहर नहीं निकाल पाई मैरी और उसकी माँ ने शहर के कुछ मजदूरों को उस काम पर लगाया उन्होंने जीवाश्म निकालने में मैरी की मदद की फिर मैरी उसे अपने घर ले गई एनिंग परिवार ने वो जीवाश्म बेच दिया उसे खरीदने वाले शख्स ने उस जीवाश्म को लंदन को के एक म्यूजियम को भेंट किया म्यूजियम के वैज्ञानिक उससे बहुत उत्साहित हुए वो एक सरिश्रिप का पूरा जीवाश्म था जो समुद्र में रहता था, था उन्होंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। सत्रह में उन्होंने उस को नाम दिया। को बेचने से एनिक परिवार का कर्ज उतरा लेकिन वे अभी भी गरीब थे जो अधिक कमाना चाहता था इसलिए वो फर्नीचर पर कवर लगाने का काम सीखने लगा मैरी जीवास इकट्ठी इकट्ठे करती रही अठारह की गर्मियों तक एनी परिवार को पैसे की बहुत जरूरत थी उन्होंने लगभग एक साल से कोई बड़ा जीवाश्म उन्हें लगभग साल से कोई बड़ा जीवाश्म नहीं मिला था मैरी की माँ को घर का किराया देना पड़ता था अब माँ परिवार का फर्नीचर बेचने को तैयार थी फिर एक आदमी जो जीवास इकट्ठे करता था उसने उनकी मदद की कर्नल थॉमस बिरच अक्सर एनिंग परिवार से जीवास खरीदते थे उन्हें पता था कि एनिंग परिवार इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन जीवास इकट्ठे करते थे कर्नल बिर्ज एनिंग परिवार की गरीबी को देखकर चिंतित थे अठारह सो बीस में कर्नल संग्रह की की। करता हूं कि एक समूह ने उसे खरीदा उन्होंने इसे एक संग्रहालय को भेंट किया उन दिनों संग्रहालय जीवास में खोजने वालों और बेचने वालों को श्रेय नहीं देते थे संग्रहालय सिर्फ जीवास में भेंट करने वालों को ही श्रेय देते थे इचिथियोसोर खरीदने वाले लोगों के नामों को संग्रहालय के रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन उसमें परिवार का की। उसने एक में रहता था मैरी का प्ले नौ फुट लंबा और छह फुट चौड़ा था उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था उसकी गर्दन सांप की तरह लंबी थी और पैरों के बजाय उसके चार फ्लैट पैडल थे मैरी की खोज से पहले प्लेसी के केवल कुछ टुकड़े ही पाए गए थे वे क्या थे यह वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं था क्योंकि मैरी का जीवाश्म लगभग संपूर्ण था वैज्ञानिकों ने कुछ नया सीखा प्लेसियोशोर सरिशिल्पो के एक नए बड़े समूह का सदस्य था जब तक मैरी ने प्लेसियो नहीं खोजा तब तक किसी को यह बात पता नहीं थी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने मैरी के जीवाश्म के बारे में एक रिपोर्ट लिखी पर उसने अपनी रिपोर्ट में मैरी का जिक्र नहीं किया लेकिन लोगों ने सुना कि उस जीवाश्मी को मैरी ने खोजा था जल्दी लाइम रेजिस में आने वाले सभी पर्यटक मैरी एनिंग से मिलना चाहते थे बड़ा संग्रह था उन्होंने मैरी को अपना संग्रह देखने दिया मैरी ने वैज्ञानिकों को पत्र भी लिखे वैज्ञानिकों ने मैरी को अपनी किताबें और शोध पत्र भेजे मैरी ने जो कुछ पढ़ा उसकी तुलना उसने अपने द्वारा खोजे गए जीवाश्मों से की उसने अपने जीवाश्मों की तुलना जीवित समुद्री जानवरों से भी की उसने अपने विचार वैज्ञानिकों के साथ साझा किए मैरी, मैरी, मैरी ने उस धंधे का कार्यभार संभाला उन दिनों एक महिला के लिए कोई व्यवसाय चलाना एक असामान्य काम था जीवाश्मों को खोजना और भी मुश्किल काम था लोगों को लगा की मैरी उतनी ही अजीब थी जितने उसके द्वारा पाए गए जीवाश्म थे मैरी एक अन्य ढंग से भी अजीब थी उसे अपने मन की बात को साफ साफ कहना अच्छा लगता था मैरी ने अपने जीवाश्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया वो जानती थी कि उनकी हड्डियां आपस में कैसे फिट होती थी अगर कोई वैज्ञानिक हड्डियों को गलत तरीके से जोड़ता तो मैरी अपनी आवाज उठाती थी अगर उसे सही बात पता होती कि वो मैरी की असहमति अगर उसे सही बात पता होती तो मैरी असहमति जारी कर जाहिर करने से डरती नहीं थी मैरी हर दिनों हर दिन, दिन जीवाश्मों का शिकार करती थी कभी कभी वो दस मील पैदल चलती उसका कुत्ता ट्रे अक्सर उसके साथ होता था मैरी की मेहनत रंग लाई। 1828 में उसने एक बेलेमनाइट बेले मिला। बेलेमनाइट कभी समुद्र में रहते थे की तरह वे के बादलों की बोछार कर सकते थे मैरी को पहले भी बेलेमनाइट्स मिले थे लेकिन यह नमूना एकदम खास था अधिकांश जीवाश्म हड्डियों या खोल से बनते हैं न कि शरीर के कोमल अंगों से मैरी के जिबास में बेलेमेनाइट की नरम सही की थैली की रूपरेखा साफ दिखाई पड़ती थी उसमें कुछ स्या थी उस वर्ष बाद में मैरी को एक हैरान रह गए झुके हुए पंजे और पंख थे वो किसी उड़ते हुए अजगर की तरह लगता था विलियम बकलैंड नामक वैज्ञानिक ने एक रिपोर्ट में मैरी के जीवास का वर्णन किया और उसने यह भी लिखा कि मैरी ने उसे खोजा था मैरी के काम को बहुत सारे लोग जानते थे जब मैरी जीवाश्मों का संग्रह कर रही होती तो उसे अक्सर समय का कोई अंदाजा नहीं रहता था उसके आसपास क्या हो रहा था इस पर भी उसका ध्यान नहीं रहता था अठारह में एक दिन मैरी एक चट्टान से एक जीवाश्म निकाल रही थी वो इतनी व्यस्त थी कि पानी पर उसका ध्यान ही नहीं गया बहुत तेजी से ज्वार फाटा आ रहा था मैरी और उसके सहायक को पानी के बीच से सुरक्षित स्थान पर भागना पड़ा वो बाल बाल बचे पर मैरी को लगा कि वो खतरा इसके लायक था उसे जो जीवास मिला वो एक प्लेसियोशोर निकला यह पहले वाले से भी बेहतर अठारह के दिसंबर में मैरी को एक और अजीब जीवास मिला इसके दांत काटो के आकार के थे शरीर पर पंख थे चिड़ियों की तरह उन पंखों ने मैरी को एक स्टिंग रे की याद दिलाई उसने एक स्टिंग रे को काट कर देखा क्या वो उसके जीवास में जैसा दिखती थी पर उसकी हड्डियां अलग थी फिर भी मैरी को उस जीवास एक मछली का लगा कुछ वैज्ञानिक उससे सहमत हुए दूसरों को भी दूसरों को वो एक सरिश्र पक्षी लगा वर्षों बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि मैरी का जीवास वाकई में एक मछली था यह एक चिमेरा था चिमेरा की नुकीली थुथनी होती है उनकी पूंछ किसी चाबुक की तरह लंबी होती है जैसा मैरी ने सोचा था वे स्टिंग रे के रिश्तेदार निकले 1830 में मैरी ने अपना तीसरा प्लेसोर खोजा अगले कुछ वर्षो में उसे कई छोटे जीवास भी मिले और अठारह सौ में वो बाल बाल बची वो एक चट्टान के नीचे खोज रही थी उसका कुत्ता ट्रे में था तभी मैरी ने कर्कश आवाज सुनी इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती ऊपर से पत्थरों का एक बहुत परेशान का करना काम किया उसने एक बड़ी दुकान वाला एक घर किराए पर लिया उसने लाइनज में रहने वाले गरीब लोगों को पैसे दान दिए कई लोग उससे मिलने आते थे मैरी अपने जीवाश्मों के बारे में बच्चों को बताना पसंद करती थी जो कोई भी कुछ सीखना चाहता था मैरी उससे बात करके खुश होती थी अठारह में मैरी की मृत्यु हो गई उसकी मृत्यु के बाद आज भी लोग मैरी के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं वे मैरी द्वारा खोजे अजीबोगरीब जानवरों के बारे में सवाल पूछते हैं मैरी एनिंग का उसके लिए काम का अधिक श्रेय मैरी एनिंग को उसके लिए काम का अधिक श्रेय नहीं उसके किए काम का अधिक श्रेय नहीं मिला है लेकिन उन्होंने जीवाश्मों की खोज का काम कभी छोड़ा नहीं उनके जीवाश्मों ने बीस करोड़ वर्ष पहले लोगों के समुद्र के जीवन के बारे में जानने में मदद की मैरी एनिंग के बारे में मैरी एनिंग के समय में महिलाओं के लिए वैज्ञानिक बनना मुश्किल था अधिकांश विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए खुले नहीं थे मैरी वैसे भी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकती थी इसलिए उन्होंने सवाल पूछे पढ़ा और जीवाश्मों का अध्ययन करके खुद ही सीखा मैरी से जीवाश्म खरीदने वाले कुछ लोगों का मानना था कि वो जीवाश्मों के बारे में इंग्लैंड में सबसे अधिक जानती थी मैरी को अपने काम के लिए बहुत कम श्रेय ही मिला अठारह के दशक के वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी महिला को भूलना बहुत आसान था जो अपनी आजीविका कमाने के लिए जीवाश्म बेचती थी वास्तव में मैरी के बारे में कई कहानियां केवल 1812 में मिले इच्छित के बारे में हैं और वे भी सच नहीं है लेकिन मैरी के समय के पत्रों पत्रिकाओं और वैज्ञानिक लेखों ने हमें उनके योगदान को समझने में मदद की मैरी द्वारा एकत्रिय जीवाश्मों ने लोगों को पृथ्वी और उसके जानवरों के इतिहास के बारे में कई सवालों को समझने के लिए प्रेरित किया धीरे धीरे हमें मैरी एंगिंग की सच्चाई समझ में आई वो एक दृढ़ निश्चयी महिला थी जो अपने समय की सबसे बड़ी जीवाश्म खोजी थी सत्रह सौ निन्यानवे मैरी एनिंग का जन्म 21 मई को इंग्लैंड के लाइम्रेजिस में हुआ अठारह बिजली गिरने से बची जिसमें तीन लोग मारे गए अठारह दस मैरी के पिता रिचर्ड एनिंग की मृत्यु अठारह ग्यारह मैरी के भाई जोसेफ एनिंग द्वारा इचियोथियोसौर की खोपड़ी की खोज अठारह सौ बारह इचियोथियोसौर कंकाल मिला अठारह एनिंग परिवार ने एक और इचियो इचिथियोसोर पाया अठारह पहला पूरा प्लेस सी सौर मिला 1825 परिवार का जीवाश्म चलना, चलना, ने जीवाश्म चलाना इंग्लैंड में जीवाश्मा अठारह सो तीस तीसरा प्लेसियोशोर मिला अठारह सो बयालीस मैरी की माँ की मृत्यु जिनका नाम भी मैरी एनिंग था अठारह सो सैतालीस नौ मार्च को स्तन कैंसर से मैरी की मृत्यु हुई अठारह सो अंतालीस 48 लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी के क्वार्टरली जर्नल में मेरी एनिंग की मृत्यु की सूचना प्रकाशित हुई यह पहली बार था जब किसी गैर सदस्य को इस तरह से सम्मानित किया गया था